अयोध्या आध्यात्मरामण अयोध्याग पांच सहसोत्थय चीराणी प्रदत स्वयं राय च पृथक् पृथक रामस्तु वस्त्रण्युत्सृज्य वन्यचीरा पर्यथ लक्ष्मणों तथा चक्रे थी तान्न विजानते राम के ऐसा कहने पर कई कई ने उठकर स्वयं ही राम लक्ष्मण और सीता को अलग अलग वलकल वस्त्र दिए तब रामचंद्र जी ने अपने राजोचित वस्त्रों को उतारकर वनवासियों के वस्त्र धारण किए लक्ष्मण जी ने भी ऐसा ही किया किंतु सीता जी उन्हें पहनना नहीं जानती थी हस्ते गृह अंश के पर्यवेष्ट अतः उन वस्त्रों को हाथ में लेकर वे लज्जापूर्वक राम जी की ओर देखने लगी तब रामचंद्र जी ने उस चीर को लेकर सीता जी के वस्त्रों पर ही लपेट दिया सदृष्वा ऋदु राजदारा राज वशिष्ठस्तु तदाक ऋतम भर्सयृषा कैकेयी दुर्वृत्ते रामे तवयावृत वनवासा दुष्टे सीता य किम प्रयक्षसी यह देख कर निवास की सभी स्त्रियाँ रोने लगी तब वशिष्ठ जी ने उनके रोने का शब्द सुनकर क्रोधित हो कैके को डांटते हुए कहा अय दुस्सी तूने तो केवल राम के वन जाने का ही वर मांगा है फिर तू सीता को भी वन के वस्त्र कैसे देती है यदि रामम समन्वय सीता भक्त्या पतिव्रता दिव्यांधरा निर्वाभरण भूषिता यदि सीता यदि पतिव्रता सीता भक्तिवश राम के साथ जाना चाहती है तो वह समस्त आभूषणों से विभूषित और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए ही जाए जाएस वन दुख निवारे राजा दशरथोप्यामंत्रु्य गो धन वनचर सीतां सीतातलक्ष्मण तथा नित्य प्रति राम के वनवास दुख को दूर करती हुई उनको आनंदित करे तब महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा सुमंत्र तुम रथ ले आओ वनवासियों के प्रिय ये राम आज रथ पर चढ़कर ही वन को जाएंगे ऐसा कहवे सीता और लक्ष्मण के सहित राम को देखकर दुख से पृथ्वी पर गिर पड़े और आँखों में आंसू भरकर रोने लगे दुख निपतितो भूम ओम रुरोद सुर प्लुता आ रो रीता रामच पश्यत तब रामजी के देखते देखते शीघ्र ही जी रथ पर चढ़ी रादक्षिण्वा पितर रथम आहत लक्ष्मणख्गयुगल धनुषि तथा गृह्वा रूहयास सारि तिष्टिष तंत्रे ते राजा दशर्थोंवीत फिर रामचंद्र जी पिता की परिक्रमा कर रथारूढ़ हुए और उनके पीछे दो खड्ग तथा दो धनुष और तरकत लेकर लक्ष्मण जी सवार हुए और सारसी से रथ हांकने को कहा तब राजा दशरथ ने कहा सुमंत ठहरो ठहरो